उस सर्वनियंता परमपिता परमात्मा का प्रणव ध्वनि द्वारा स्मरण करेंगे ओ। षति तस्म जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः परमात्मा की आराधना पद्यात्मक रूप में करेंगे हे त्रिलोक स्वामी हम सदा आराधना तेरी करें आनंद तेरा पाने को हम साधना तेरी करें त्रिलोक स्वामी हम सदा आराधना तेरी करें आनंद तेरा पाने को हम साधना तेरी करें सारे प्राणी विश्व के पोषण सदा पाते तेरा तेरे शासन में हमेशा ही चले जीवन मेरा सारे प्राणी विश्व के पोषण सदा पाते तेरा तेरे शासन में हमेशा ही चले जीवन मेरा पक जाने पर फल को अलग शाखा से जैसे तुम करो बंधन से मुझको मृत्यु के तुम दूर प्रभु वर्ब करो पक जाने पर फल को अलग शाखा से जैसे तुम करो बंधन से मुझको मृत्यु के तुम दूर प्रभुवर अब करो सारे दुखों से मुक्त कर आनंद का भंडार दो इसी जन्म में मेरी अभिलाषा प्रभु स्वीकार हो सारे दुखों से मुक्त कर आनंद का भंडार दो इसी जन्म में मेरी अभिलाषा प्रभु स्वीकार हो अभिलाषा प्रभु स्वीकार हो समुपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं सम्मान के योग्य मातृशक्ति आज एक भजन सुनाने की कुछ ब्रह्मचारियों ने प्रार्थना की थी तो कुछ मैंने अपने उद्गारों को शब्दों में ढाला है आशा है आप सबको रुचिकर लगेगा <laughs> हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बार बार हो हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बारंबार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही सर्वाधार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही अनुमार हो हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बार्बार हो सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को हे प्रभु अब तो दूर करो सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को हे प्रभु अब तो दूर करो अपने दिव्य गुणों को देकर जीवन मेरा परिपूर्ण करो अपने दिव्य गुणों को देकर जीवन मेरा परिपूर्ण करो जीवन मेरा परिपूर्ण करो तुम तो दया के सागर हो करुणा के भंडार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही सर्वाधार हो हे, हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बारम्बार हो कई जन्मों का प्यासा प्यास मैं प्यास मुझे ये तड़ पाए कई का प्यासा हूँ मैं प्यास मुझे ये तड़ पाए एक पल की भी दूरी तुझसे मन मेरा ना सह पाए एक पल की भी दूरी तुझसे मन मेरा ना सह पाए मन मेरा ना सह पाए एक बूंद से मेरी भी प्यास बुझा दो तेरा बड़ा उपकार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही सर्वाधार हो हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बारम्बार हो जब से मैंने प्रभुवर तुझ में अपना ध्यान लगाया है जब से मैंने प्रभुवर तुझ में अपना ध्यान लगाया है तब से इस संसार में कुछ भी रास न मुझको आया है तब से इस संसार में कुछ भी रास न मुझको आया है रास न मुझको आया है शरण में अपनी ले लो मुझको जिससे मेरा उद्धार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही सर्वाधार हो हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बारंबार हो इस संसार में ना किसी ने मेरा साथ निभाया है इस संसार में ना किसी ने मेरा साथ निभाया है अब तो केवल मैंने तुमको अपना मीत बनाया है अब तो केवल मैंने तुमको अपना मित बनाया है अपना मीत बनाया है निराश न मुझको करना प्रियतम अब तो तेरा दीदार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही सर्वाधार हो हे पिता तुमको मेरा प्रणाम बारंबार हो आज्ञा में तेरी मैं स्वयं को हे पिता चलाऊंगा आज्ञा में तेरी मैं स्वयं को हे पिता चलाऊंगा तेरा ही गुण गान सदा में वाणी से अपने गाऊंगा तेरा ही गुण गान सदा मैं वाणी से अपने गाऊंगा वाणी से अपने गाऊंगा और न कोई चाह मेरी बस ध्यान तेरा हर बार हो तुम अनादि तुम अनंत तुम ही सर्वाधार हो हे पिता तुमको मेरा प्रणाम प्रणाम बारू परम परमपिता परमात्मा की हम सब पर कृपा सदा बरसती रहती है वह हम पर कृपा करने में कभी कोई पक्षपात नहीं करता सबके साथ न्याय किया करता है और हमारे कल्याण के लिए सदा रत रहता है संध्या में हम मंत्र बोलते हैं ओम ऋत सत्य अभी तपस उसका तप अर्थात उसका ज्ञान उसका ईक्षण कैसा है अभी अभिध चारों ओर से सब ओर से प्रदीप्त अर्थात पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान से युक्त तो उसका ईक्षण और उस ईक्षण से इस संसार को बनाकर उसने दो तत्वों को हमारे लिए प्रकाशित किया कौन कौन से एक रित और दूसरा सत्य रित का तात्पर्य कि सृष्टि में उस नियंता ने जो नियम बनाए हैं जो नियम संपूर्ण सृष्टि काल में सदा रहेंगे वो सारे नियम जिनका अटलता से वह पालन करता है उन नियमों को चलाता है और उन नियमों के कारण ही हम संसार में सब व्यवहार कर पाते हैं उन नियमों को उसने हमारे लिए प्रकाशित किया उसमें वेद विद्या भी आ गई जो काल में हमारे लिए प्रकाशित करता है ऋषियों के अंतकरण के द्वारा और दूसरा सत्य अर्थात जो तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ अनादि तीन पदार्थ जिनका ज्ञान हमें काल में ही हो पाता है प्रलय काल में नहीं हो पाता वो भी उसने हमारे लिए प्रकाशित किए प्रकट किए हम उनको जानने में समर्थ हो पाते हैं और जो रित नियम है उसके वो इतने अटल हैं कि जैसे कोई किसान खेत में गेहूं का बीज डालता है वो चाहे भूमि के किसी भाग में डाले तो जैसा पौधा जैसा पेड़ वह उससे उत्पन्न करता है वो नियम सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अंत तक चलता रहता है उसी रूप में और उससे कभी कोई भूल नहीं होती कोई बहुत बड़ा खेत है और किसान उसमें गेहूं बो रहा है और धोखे से उन गेहूं के दानों में एक चने का बीज भी खेत में डाल दिया उसने उस चने के बीज से चने का ही पेड़ जैसा हम देखते चले आ रहे हैं वैसा ही उत्पन्न करेगा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दाने हैं धोखे से एक चने का दाना आ गया है पर भूल से वो गेहूं जैसा उससे पेड़ निकाल दे ये संभव नहीं है ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ की रचना में उसने जो अणुओं का संयोजन किया है संगठन किया है तो उसको कितने बल से कब तक कितना करना है और कब उन अंगों के संयोजन को ढीला करना है ये भी उसके नियम सब अटल हैं और इन नियमों को हम जान करके ही अपने व्यवहार कर पाते हैं कोई इंजीनियर पुल बना रहा है उसमें लोहे का प्रयोग कर रहा है तो लोहे के अणुओं का संगठन जो उसने किया वो कितनी प्रबलता से किया उसका इंजीनियर जांच करके और उसके आधार पर उस लोहे से जो गटर इत्यादि हैं उनका प्रयोग करेगा बनाएगा और उनका प्रयोग करके उस पर कितना भार हम डाल सकते हैं उसका सिद्धांत तो स्थिर करेगा और उस इंजीनियर को पता है कि लोहे के अणुओं का जो संयोजन हुआ है उसकी शक्ति उसका बल वही बना रहेगा और यदि परमात्मा उस संयोजन को कभी कठोरता से कर ले कभी ढीला कर दे तो हमारी सारी रचना ध्वस्त हो जाएगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जैसे हम किसी कील को लकड़ी में ठोकते हैं बड़ी सरलता से प्रवेश कर जाती है वही कील हम पत्थर में या लोहे में डालें उसमें प्रवेश नहीं करती क्योंकि हर पदार्थ के अणुओं का दबाव उनका संगठन अलग अलग प्रकार का है और इसी नियम के आधार पर हर पदार्थ की रचना जो संसार में हो रही है हम उनका प्रयोग किया करते हैं और उन्हीं रित नियमों में हमारी जो ज्ञान इंद्रिया हैं उनके दो रूप एक तो जीवात्मा के अपने ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति जो उसकी अपनी है और दूसरे हमारे इंद्रियों के गोलक जिनको हम भौतिक इंद्रिया कहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये भौतिक गोलक प्रकृति से बने हुए ये ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक इंद्रियों में जानने की सामर्थ्य नहीं होती हम कानों से शब्द सुन रहे हैं लेकिन कानों को नहीं पता कि उन्होंने क्या सुना है हम आंखों से देखते हैं आंखों को नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा है ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय के साथ यही बात होती है अब प्रश्न उठता है कि फिर ये ज्ञान जीवात्मा तक पहुंच कैसे रहा है हमने नेत्र खोल लिए सामने कोई रूपवान वस्तु है तो बड़ी सरलता से हमने कह दिया हम देख रहे हैं जान रहे हैं लेकिन जो सामने वस्तु है वो जहां है वहां है उसमें से रूप उठ कर के आंखों में उसने प्रवेश नहीं किया और जीवात्मा शरीर के अंदर विद्यमान वहां तक भी नहीं पहुंचा और फिर भी हमने जान लिया तो यहां भी उसका रित नियम कार्य कर रहा है क्योंकि जानने वाला जीवात्मा जनाने वाला परमात्मा वास्तव में ये सब बातें मैं आपसे दो तीन दिन से चर्चाएं चल रही हैं इस प्रकार की मैं जब मंत्रों का मंत्रों पर चिंतन करता हूं उन पर विचार करता हूं तो पता नहीं कैसे अनायास मैं डूब जाता हूं उनमें और ऐसे भाव अंदर से उठने लगते हैं कि मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता उस समय और वो भाव कभी कभी कहां तक पहुंच जाते हैं मैं स्वयं नहीं जान पाता अनेक प्रकार के विचार अंदर आने लगते हैं और उस परमपिता परमात्मा की जो शक्तियां कार्य कर रही है सारे संसार में तो बड़ा भाव में ऐसा उद्गार उठता है कि कभी कभी तो वर्णन कर भी नहीं पाता मैं तो ठीक ऐसे ही यहां हम देखते हैं कि हम तो ऐसा अभिमान कर लेते हैं कि मैं आंखों से देख रहा हूं कानों से सुन रहा हूं नासिका से गंध ग्रहण कर रहा हूं लेकिन जब गहराई से विचार करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रांति हमें हो रही है क्योंकि ज्ञान जीवात्मा को चाहिए भौतिक पदार्थों में न तो जानने की सामर्थ्य है न जनाने की सामर्थ्य है क्योंकि जनाने की तब आए जब जानने की सामर्थ्य हो जाए इसलिए प्रकृति को अंधी कहा गया है ज्ञान से शून्य कहा गया जैसे हमें कहीं रास्ता पार करना है और हमारे हमें वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और किसी नेत्रहीन से हम कहें भाई साहब हमें ये रास्ता बता दीजिए जैसे वह असमर्थ होगा ठीक उसी प्रकार से यह प्रकृति भी हमारे सामने ज्ञान कराने में असमर्थ है लेकिन समस्या फिर भी कुछ भी नहीं क्योंकि ज्ञान कराने वाला परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है नियम यह कार्य कर रहा है उसका कि जब नेत्र खुले होंगे क्योंकि इनको द्वार कहा गया है कि सारी इंद्रियां जिनका बाहर की ओर मुख है परांचिखाने व्यतृणत स्वयंभूष तस्मात्ंग पश्यति ना तर आत्मन कष्ट धीर प्रत्यग आत्मनम्षत आवृत्त अमृतत्व इच्छन क्योंकि कोई भी इंद्रिय अंदर की ओर मुड़ी हुई नहीं है इसलिए जो विषय जिस इंद्रिय का है वह विषय अंदर से ग्रहण नहीं कर पाएगी सबका मुख बाहर की ओर और।, और अंदर के विषय यदि आने भी लगें ग्रहण करने लगे इंद्रियां तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा जो नासिका जिसकी सहायता से हम बाहर की गंध को जान लेते हैं यदि ये नासिका अंदर की भी गंध को ग्रहण करने लगे तो हम सब जानते हैं अंदर क्या क्या भरा हुआ है ये रसना अंदर के पदार्थों का रस चखने लगे तो कितनी समस्या आ जाए ये कान अगर अंदर के शब्दों को सुनने लगे तो हृदय लगातार धड़क रहा है उसका भी उसकी भी आवाज आने लगे तो हम बाहर का कुछ भी नहीं सुन पाएंगे बहुत तेज शब्द हो रहे हैं अंदर भी लेकिन सबका मुख परमात्मा ने बाहर की ओर बनाया है तो ये इंद्रियां जब खुली होती हैं और इसमें भी देखिए कितना विज्ञान भरा हुआ है कि इन पांचों ज्ञान इंद्रियों में जो विषय हमें सबसे अधिक चाहिए वो सबसे अधिक मात्रा में सुलभता से हमें मिल जाता है जैसे आप कानों को देख लें हमेशा खुले रहते हैं अगर इनमें ढक्कन लगा होता है तो हम कहीं यात्रा कर रहे हैं पीछे से कोई वाहन आ रहा है वो हॉर्न दे रहा है आवाज कर रहा है और हमने ढक्कन लगा लिया मान लीजिए तो हम नहीं सुन पाएंगे उसको इसलिए ईश्वर ने ढक्कन लगाया ही नहीं रात्रि में भी हम सोते हैं और ढक्कन लगा के सो जाएं कानों का वह कोई जगाने आए कोई अचानक दुर्घटना हो जाए वो शोर करता ही रहेगा हम सुन भी नहीं पाएंगे इसलिए उसने कानों को सदा खुला रखा क्योंकि शब्द की आवश्यकता हमें सबसे अधिक है और वही शब्द श्रुति के रूप में हमारे सामने वेद उपलब्ध हैं वो भी हम प्रारंभ में कानों से ही सुनते हैं बच्चा भी जब शिक्षा ग्रहण करता है तो सबसे पहले सुनता है या बोलता है सबसे पहले वो सुनेगा और सुनने के बाद ही बोलना सीखता है इसलिए आकाश जिसके कारण से हम शब्द को सुन पाते हैं वो सर्वत्र उपलब्ध है ऐसे ही त्वचा को ले लीजिए जो स्पर्श ग्रहण करती है और वायु का गुण तो वायु भरपूर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी वायु हमें न मिले हमारा जीवन चल नहीं सकता क्योंकि श्वास भी हम उसी के आधार पर ले रहे हैं आदमी बिना खाए पिए रह सकता है बहुत काल तक लेकिन बिना श्वास लिए नहीं रह सकता उस श्वास को प्राप्त करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता ऐसे ही नेत्रों का विषय रूप और रूप का आधार अग्नि अग्नि की हमारे जीवन में इसकी भी अधिक आवश्यकता है लेकिन वायु से कम इसलिए अग्नि वायु के समान सर्वत्र नहीं होती प्रयास करने से मिल जाती है लेकिन वायु के समान सर्वत्र नहीं है उससे नीचे आते हम जल को देखते हैं तो जल भी हमारे जीवन की आवश्यकता है लेकिन जैसे हम अग्नि को कहीं भी उत्पन्न कर लेते हैं ऐसे जल को हर स्थान पर उत्पन्न नहीं कर सकते तो जल की मात्रा अग्नि से कम रहेगी और अन्न जिसके बिना हम बहुत दिन तक रह सकते हैं उसकी उपलब्धि आप देखें तो बहुत प्रयास करने पर हमें मिलता है तो जितनी भी हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं उसमें जो सबसे अधिक चाहिए वो सरलता से मिलती है जो कम चाहिए उसमें पुरुषार्थ अधिक करना होता है तो ये हमारी इंद्रियां जो अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं, तो यहां भी उसका रित नियम कार्य कर रहा है कि जब हमारी आंख खुली होगी तब परमात्मा बाहर के विद्यमान पदार्थ का रूप उसका ज्ञान हमको कराएगा प्रक्रिया यही चल रही है परंतु हम उस गहराई तक न जाकर के सामान्य रूप में व्यवहार में यह मान लेते हैं कि हमने इंद्रिय से ज्ञान ग्रहण कर लिया और साथ में यह भी कहते हैं इंद्रियां भौतिक हैं और इन रहस्यों को इन सारे रहस्यों को के ज्ञान हमें किस किस प्रकार से कैसे प्राप्त हो रहा है कि ईश्वर ने एक शर्त लगा रखी है कि जब जब तुम इंद्रियों के द्वारों को खुला रखोगे तब तब मैं बाहर के ज्ञान को तुम तक पहुंचाऊंगा तो इस शर्त का पता जब लग जाता है जीवात्मा को सारे रहस्य उसके सामने खुल जाते हैं उस जीवात्मा के सामने क्योंकि परमात्मा जान गया है कि इसने सारे मेरे रहस्यों को समझ लिया है उस अवस्था में वह परमात्मा अपनी सारी शर्तों को तोड़ देता है अब कोई शर्त नहीं है चाहे इंद्रिय खुली हो चाहे बंद हो सीधा संबंध हमारा उस ईश्वर से हो जाता है और उस काल में विषय हमें बिना इंद्रियों की सहायता से अनायास उपलब्ध होने लगते हैं जैसे मुक्त अवस्था में जीवात्मा बहुत इंद्रियों की कोई सहायता नहीं चाहिए उसको और सब ज्ञान उपलब्ध हैं तो इस प्रकार से परमात्मा के रित नियम और इन्हीं को हमें समझना है हम मंत्र में प्रार्थना करते हैं अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामी तेयम तराध्यता इदम अहम अनता सत्यम उपयी के हे परमात्मन आपने मुझे मनुष्य का शरीर दे दिया मैं आपके उपदेशों को धीरे धीरे समझ रहा हूं और मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी आज्ञा पर चलकर मैं अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा मैं व्रत कर रहा हूं संकल्प ले रहा हूं आज से लेकिन हे प्रभु मैं तो बहुत दुर्बल हूं मैं बहुत प्रमादी भी हो जाता हूं पता नहीं अपने संकल्प को व्रत को कैसे पूरा कर पाऊंगा इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए आपकी सहायता मिल जाए तो बड़ी सरलता से मैं उस व्रत को पूरा कर लूंगा यहां तक प्रार्थनाएं की गई यदग्ने श्याम अहम तम तम वा घा स्याम स्युष्टे सत्या यहां शिष्य तो वह व्रत आप ही मेरा पूरा करवा, करवा सकते हैं इसलिए तन में राध्यता उस मेरे संकल्प को आप पूरा कीजिए संकल्प क्या है कि मैं अन्य से सत्य की ओर जाना चाह रहा हूं मुझे सत्य चाहिए जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए आपने इस मनुष्य के शरीर में मुझे भेजा है जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूं और तड़पन भी कैसी हो रही है बड़ी हंसी आती है हमें अपनी तड़पन पर भी कभी कभी, कभी। कि जैसे कोई मछली जल के अंदर विद्यमान है और फिर भी प्यास का अनुभव कर रही है अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा विद जरितरम मृडा सुक्षत्र मृदय कि हे प्रभु मैं तो जल के ही बीच में हूं लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जल के बीच में खड़ा होने पर भी मुझे तृष्णा परेशान कर रही है प्यास मिट नहीं रही है वो जल क्या है वो आपह क्या है वही परमात्मा आप व्याप्त हो जो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है हम उसी परमात्मा के अंदर हैं हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है और फिर भी उस परमात्मा से हमें जो रस चाहिए रसो वही सह रसन ही एवं अयम आनंदी भगवती हमने पढ़ा उपनिषदों में तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे आप तो रस से परिपूर्ण हैं आप रस स्वरूप ही हैं और वही रस तो मुझे चाहिए और वह रस सर्वत्र बिखरा पड़ा है विद्यमान है संसार के किसी कोने में हम चले जाएं लेकिन वह रस हमें सर्वत्र मिल जाएगा लेकिन फिर भी हमारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है इसलिए हे प्रभु कृपा करके आप तो आनंद स्वरूप ही हैं मुझे भी उस रस से उस आनंद से परिपूर्ण कर दीजिए ये मेरी बड़ी भूल है कि जो इंद्रियां तूने संसार को जानने के लिए मुझे दी हैं मैं भूल वश उन इंद्रियों से तुझे प्राप्त करने के प्रयास में लगा पड़ा हूं उतस्वया संवदेतत तत् वंतर वरुणे भुवानी किन्मे हव्यम अहृणानो जुषेत कदा मृडीकम सुमना अभिख्यम मैंने सोचा कि आप शब्द स्वरूप हैं तो मैंने कानों से आपको सुनना चाहा, लेकिन विफलता हाथ लगी जब देखा कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तो मेरी भ्रांति दूर हुई मैंने स्पर्श करके छू छू करके जानना चाहा कि आपका स्वरूप कैसा है तब भी मुझे सफलता नहीं मिल पाई मैंने नेत्रों से तेरी रचना को देखा सोचा शायद इसी से तेरा ज्ञान हो जाए लेकिन तेरा रूप मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया जब देखा कि रसो वही सह, तो सोचा मैंने अब मेरा काम बन जाएगा मैंने इन पदार्थों को चख चख करके उनके रस को देखा उनका अनुभव किया लेकिन मेरी प्यास फिर भी शांत नहीं हुई फिर देखा मैंने कि त्र्यंबकम जाम हे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वहां गंध शब्द मुझे दिखाई दे गया कि तू तो बहुत अच्छी गंध वाला है तो मैंने नासिका से प्रयास किया सूंग सूंग करके तुझे ढूंढा लेकिन कहीं तेरी गंध नहीं आई तो क्या हे प्रभु मैं इंद्रियों के साथ अनर्थक प्रयास करते करते ऐसे ही अपना जीवन बिता दूंगा उतस्वया तनवा संवदे तत् कदानुअ अंतर वर्णे भवानी वह क्षण कौन सा आएगा कि जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुझको प्राप्त कर लिया है मैं तेरे अंदर पहुंच चुका हूं प्रश्न कर रहा है जीव परमात्मा से व्याकुलता उससे प्रश्न करवा रही है जीवात्मा ने सोचा कि मैं परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता हूं कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर को क्रोध आ जाए क्योंकि बड़ा भयंकर क्रोध होता है उसका तो जैसे कोई प्रश्न माता पिता से बच्चा कर रहा हो बार बार माता पिता समझाते हो वो नहीं समझ पा रहा है फिर पूछ रहा है फिर पूछ रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि माता पिता या अध्यापक बड़े लोग डांट देते हैं तो कहीं परमात्मा मुझे डांट न दे इसलिए वहां भी अपने को सुरक्षित करना चाह रहा है कि मैं हव्यम अहरणानो जुषेत कि हे प्रभु आप मेरी इस हव्य को पुकार को अहरणान क्या बिना क्रोध के सुनेंगे स्वीकार करेंगे लेकिन वह दयालु परमात्मा जब उसकी दयालुता का जीव को पता चलता है तो निडर हो जाता है और खुल करके अपनी प्रार्थना उसके सामने रखता है कि मे हव्यम अर्णानो जुषेत कदा मृडिकम सुमनाभिख्यम वो कौन सा क्षण आएगा जब तुझ आनंद स्वरूप परमात्मा का मैं दर्शन कर पाऊंगा तेरा ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा तो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं ये मंत्र कोई जीवात्मानित तो बनाए नहीं हमारे पिता ने बनाए अपने पुत्र के लिए बनाए और सिखाया कि तुझे कैसी कैसी व्याकुलता अपने अंदर उत्पन्न करनी है और किस प्रकार से मुझसे तुझे प्रार्थना करनी है क्योंकि ऐसी प्रार्थनाएं करने से ही हमारा अहंकार नष्ट होता है हम उस परमात्मा की व्यवस्थाओं को उसकी कृपा को उसकी दयालुता को अनुभव करने लगते हैं और यह जीवात्मा उसकी कृपाओं को देखकर के अभिभूत हो जाता है सारा अहंकार इसका नष्ट हो जाता है और अपने को पूर्ण रूप से उस पर समर्पित कर देता है बस यही अंतिम स्थिति होती है क्योंकि परमात्मा तो हमेशा अपनी गोद फैलाए बैठा हुआ है लेकिन हमने अज्ञानता वश अपने को दूर भगा लिया है जैसे कोई बच्चा खेल रहा है खिलौनों से माता पिता देख रहे हैं वो बच्चे को गोदी नहीं उठाएंगे वो तो सोचेंगे खेल रहा है खेलने दो मस्ती में है अभी अब बच्चे को भूख लगी खिलौना से उसकी अरुचि हो गई हम नया नया खिलौना उसको पकड़ा रहे हैं लेकिन वो फिर भी रो रहा है फिर माता देखती है कि अब ये नहीं चुपेगा और तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है की ही अवस्था हमारी भी है वह हमारी माता है हमारा पिता है त्व ही न पिता बसो त्व माता शतक बभु अधाते बभुवी थे सुम्न अर्थात आनंद ऐसे बाईस शब्द आते हैं वेदों में जिनका अर्थ आनंद हुआ करता है वह आनंद हमें चाहिए हम किससे मांगे आप ही तो पिता है हमारे आप ही हमारी माता हैं, हम आपसे ही मांगते हैं लेकिन परमात्मा देखता है कि जब ये बच्चा हमारा इन संसार के पदार्थों में क्योंकि हमारे लिए खिलौने हैं सारे ये और खिलौना कब तक खिलौना रहता है जब तक हम खिलौने की वास्तविकता को नहीं समझ पाते ये ठीक है कि बच्चे के खिलौने और प्रकार के हैं जो बच्चा अनजान है लोक में लेकिन जो जो बच्चा समझदार होता है क्यों तो त्यो अपने खिलौने बदलता जाता है उसके खिलौने बदल जाते हैं अब पीछे वाले खिलौने पहले के बचपन के उसको रास नहीं आ रहे, लेकिन जो और खिलौने सामने आ गए हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन हमें ये खिलौने अच्छे लग रहे हैं और ईश्वर देख रहा है कि ये तो खिलौनों में मस्त है तो भले ही गोद फैलाए बैठा है लेकिन हम तो खिलौनों में मस्त हो रहे हैं तो उसकी गोद का हमको लाभ नहीं हो पाता और जब हम खिलौनों की वास्तविकता को समझने लगते हैं तो हमारा खिलौनों से राग हट जाता है वैराग्य की अवस्था आने लगती है हम व्याकुल होने लगते हैं बच्चे के समान रोने लगते हैं तो वह दयालु माता वह दयालु पिता तुरंत अपनी गोद में लेकर के हमारी सारी पिपासा को शांत कर देता है वही स्थिति हमारे लिए चाहिए उसी स्थिति को चाहते हुए हम जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं जब तक सफलता नहीं मिलेगी ये बेचैनी बनी ही रहेगी हम चाहे संसार के कितने ही वैभव क्यों न प्राप्त कर लें? लेकिन वह अनंत आनंद जिसको हम संसार में ढूंढ रहे हैं हम जब थक जाते हैं ढूंढते ढूंढते नहीं मिल पाता है तो ईश्वर उस अनंत आनंद का वास्तविक स्वरूप समझाने के लिए प्रत्येक प्राणी को विशेषकर मनुष्य के लिए समझता तो यही है तो मनुष्य के लिए चौबीस घंटे में एक बार ऐसा अवसर दिया करते हैं जिसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में क्या हुआ हमारे साथ कोई संसार का पदार्थ किसी से हमारा संबंध नहीं कहां लेटे हैं ये नहीं पता कहां हमारी संपत्ति कहा हमारा मकान कहां हमारे बच्चे कहां हमारा धन कुछ नहीं पता किसी भी रस का हम संसार का प्रयोग नहीं कर रहे भोग नहीं रहे लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है यह दृष्टांत इसीलिए है मनुष्य को समझाने के लिए कि तू लगातार कई घंटे तक संसार के पदार्थों में आनंद खोजता रहता है और तुझे नहीं मिल पाता और देख जब मैंने तेरा संबंध संसार, संसार से हटाया तो कितना आनंद तुझे आया हम जग करके कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई किसी को बहुत दिन तक नींद आए तो शरीर बिगड़ जाएगा उसका मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी बहुत आवश्यक हो जाता है लेकिन यह अवस्था तो ईश्वर की व्यवस्था से हुई और जब इस रहस्य को जीव समझता है कि संसार से संबंध तोड़ने में सुख होता है तब फिर वह अपने पुरुषार्थ से अपने प्रयास से उस स्थिति को जागृत अवस्था में ही ला देता है उसी को हम समाधि कहते हैं निद्रा ईश्वरीय व्यवस्था से समझाने के लिए और समझने के बाद समाधि स्वयं जीवात्मा के प्रयास से तो ये सारे रहस्य जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया इन रहस्यों को अपने जीवन में जो कि बहुत सीमित काल है हमारा उसमें शीघ्र से शीघ्र हम यदि समझ लें जैसा कि ऋषि ने चेतावनी दी है यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्थित न चेद यह अवेदीन विनष्टि भूतेषु भूतेशु विचित धीरा प्रत्यासमान लोकाद अमृता भवंती ऋषि की चेतावनी उस पर हम ध्यान दें और हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य उसी अनंत सुख की प्राप्ति के प्रयास में लगा रहे तभी वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा और तभी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनेंगे क्योंकि तो मनुष्य का अर्थ ही यही होता है मत्वा कर्माणि सी व्यति महर्षियास्क कि ज्ञान पूर्वक कर्म हमें करना है और इसीलिए ईश्वर ने दोनों प्रकार की इंद्रियां जो बनाई है ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रिया यहां पर भी देखें आप कि हम रास्ता रास्ते पर यदि जा रहे हैं तो पहले पैरों को आगे नहीं बढ़ाएंगे पहले नेत्रों को खोलेंगे पैर कर्मेन्द्रिय है नेत्र ज्ञानेंद्रिय है ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग पहले होता है कर्मेन्द्रिय का बाद में होता है वेदों में भी ज्ञान कांड पहले कर्मकांड बाद में तो इस प्रकार से हम सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना आप सब ने मेरे कुछ विचारों को बहुत ध्यान से सुना हो सकता है मुझसे अज्ञानता अवश्य कुछ बातें आपको प्रतिकूल लगी हूं मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं अपने को साधारण मनुष्य के रूप में लेता हूं और हमेशा मेरी भावना रहती है कि मैं सदा विद्यार्थी ही बना रहू जहां भी मुझे कुछ मिलता रहे मैं ग्रहण करता रहूं आपसे भी मुझे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई है परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है आप सबके दर्शन फिर उपलब्ध हों इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं ओम श्याम